अत्रावली तीन सौ राजा प्यारी मोहन मुखर्जी को लिखित बेलूर मठ 25 फरवरी अठारह सौ मेरे प्रिय राजा जी वक्तृत्व के लिए आपके अति कृपापूर्ण निमंत्रण के लिए कृतज्ञ हूँ कुछ दिन पहले भी श्री भट्टाचार्य से इसी विषय पर हमारी बात हुई थी तदनुसार आपकी समिति के लिए कुछ समय निकालने का भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ मैंने उन्हें विश्वास दिलाया है कि रविवार को उन्हें ठीक ठीक बता पाऊँगा मैं अपने एक मित्र का अति हूं संभवतः वे मुझे दार्जिलिंग में अपने निवास स्थान ले जाने के लिए यहां आए हैं कुछ अमेरिकन मित्र भी आए हैं तथा तो मैं जो भी खाली समय पा रहा हूं वह सभी नए मठ तथा तत् सम्बन्धी प्रतिष्ठानों के कार्य में उपयोग कर रहा हूं इसके अतिरिक्त मेरी यही आशा है कि अगले मास अमेरिका जाऊँगा सत्य कहता हूँ आपके निमंत्रण के अनुसार सुयोग पान, पाने की मैं यथा चेष्टा कर रहा हूँ था अपने निष्कर्ष के बारे में श्री भट्टाचार्य के द्वारा रविवार को को आपको बताऊंगा इति विवेकानंद लिखे मठ हावड़ा 25 फरवरी अठारह सौ अंठानबे प्रिय शशि मद्रास से महोत्सव श्री रामकृष्ण का जन्मोत्सव के सफलतापूर्वक संपन्न होने का संवाद पाकर हम सभी तुम्हारा अभिनंदन करते हैं मैं समझता हूं कि लोगों की उपस्थिति पर्याप्त मात्रा में हुई होगी एवं उनके लिए आध्यात्मिक खुराक की भी यथेष्ट व्यवस्था रही होगी तुम अपने अत्यंत प्रिय आसन मुद्रादि तथा फ्लिम्फट के बदले में मद्रासियों को आत्मविद्या की शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष रूप से कटिबद्ध हुए हो यह जा जानकर हम सभी को अत्यंत खुशी हुई श्री रामकृष्ण देव के संबंध में तुम्हारा भाषण वास्तव में अत्यंत सुंदर हुआ था जिस समय मैं खंडवा में था उस समय मद्रास मेल नामक समाचार पत्र में उसका एक विवरण मुझे यद्यपि सामान्य रूप से देखने को मिला था किंतु मठ को तो उसका कुछ भी अंश प्राप्त नहीं हुआ तुम उसकी एक प्रतिलिपि हमें क्यों नहीं भेज देते मुझे यह मालूम हुआ है कि मेरे पत्र आदि तुम्हें प्राप्त न होने के कारण तुम दुखित हो क्या यह सत्य है सच बात तो यह है कि तुमने मुझे जितने पत्र भेजे हैं उनसे कहीं अधिक पत्र मैंने अमेरिका तथा यूरोप से तुमको लिखे हैं मद्रास से प्रति सप्ताह यहाँ जहाँ तक हो सके मुझे समाचार भेजना तुम्हारे लिए उचित है इसका सरल तरीका यह है कि प्रतिदिन एक कागज़ पर कुछ समाचार तथा कुछ एक पंक्तियाँ लिखकर कर रखने की व्यवस्था की जाए कुछ दिनों तक मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था अब कुछ अच्छा है इस समय कलकत्ते में अनान्य वर्षों की अपेक्षा कुछ अधिक ज्यादा है एवं इसके फलस्वरूप अमेरिका से मेरे जो मित्र आए हैं वे अत्यंत कुशलपूर्वक हैं जो जमीन खरीदी गई है आज उसका अधिकार लिया जाएगा यद्यपि अधिकार लेते ही वहाँ पर महोत्सव करना संभव नहीं है फिर भी रविवार को दिन वहाँ पर कुछ न कुछ करने की व्यवस्था मैं अवश्य ही रखूँगा कम से कम श्री रामकृष्ण देव का भस्मावशेष उस दिन के लिए अपनी निजी जमीन में ले जाकर वहीं पर उसकी पूजा की व्यवस्था अवश्य ही की जाएगी गंगाधर यही है एवं वह तुम्हें यह सूचित करना चाहता है यद्यपि उसने ब्रह्मवादी पत्रिका के कुछ ग्राहक बनाए हैं किंतु पत्रिका निर्धारित समय पर न आने के कारण उसे यह डर है कि कहीं उनसे भी उसे शीघ्र ही हाथ न धोना पड़े तुमने एक युवक को जो प्रशंसा पत्र दिया है वह मुझे प्राप्त हुआ है एवं उस पत्र के साथ वही पुरानी कहानी दोहराई गई है महोदय मेरे जीवन निर्वाह का कोई भी प्रबंध नहीं है विशेषकर इस कहानी का मद्रासी संस्करण में इतना अंश विशेष जोर दिया गया है कि मेरी संतानों की संख्या भी अधिक है जिसको विकसित करने में किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं थी यदि मुझसे उसकी कुछ उस सहायता होती तो मुझे खुशी होती किंतु सच बात यह है कि इस समय मेरा हाथ खाली है मेरा जो भी कुछ था सब कुछ मैंने राखाल को सौंप दिया है वे लोग कहते हैं कि मैं अधिक खर्च करने का आदि हूँ अथवा मेरे पास पैसा रखने से वे लोग डरते हैं अस्तु मैंने उसे उस पत्र को राखाल के पास भेज दिया है यदि किसी प्रकार वह तुम्हारे युवक मित्र को सहायता पहुंचा सके जिससे कि वह कुछ और अधिक बच्चों को पैदा कर सके उसने लिखा है कि ईसाई धर्म ग्रहण करने पर ईसाई लोग उसकी सहायता करने को प्रस्तुत हैं किंतु वह ईसाई नहीं बनेगा संभवतः उसे यह डर है कि कहीं इसके ईसाई बन जाने से हिंदू भारत अपना एक उज्ज्वल रत्न खो बैठेगा एवं हिंदू समाज भी उसके खीर दारिद्र्य को प्रचारित करने की शक्ति के लाभ से वंचित हो जाएगा नदी के किनारे नवीन मठ में रहने के फलस्वरूप एवं यहाँ पर जिस मात्रा में विशुद्ध और ठंडी वायु सेवन करना पड़ा है उसमें अनभ्यस्त होने के कारण सभी बच्चे विशेष हैरान हो उठे हैं शारदा दिनाजपुर से मलेरिया लेकर लौटा है दूसरे दिन मैंने उसे अफीम की एक खुराक दी जिससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ केवल उसके मस्तिष्क पर कुछ प्रभाव पड़ा जो कुछ घंटों के लिए अपनी स्वाभाविक अवस्था बेवकूफ़ी की तरह गतिशील हुआ हरी को भी मलेरिया हो गया था मैं समझता हूँ कि इससे उनकी चर्बी कुछ घट जाएगी कार्य प्रारंभ कर दिया है यदि हरी शारदा तथा स्वयं मुझको तुम वाल्टस नृत्य करते देखते तो तुम्हारा हृदय आनंद से भर जाता है मैं स्वयं ही अत्यंत आश्चर्यान्वित हूँ कि कैसे हम अपने को संभाल लेते हैं शरत आ पहुँचा है एवं वह अपनी आदत के अनुसार कठिन परिश्रम कर रहा है अब हम लोगों के लिए कुछ अच्छे फर्नीचर प्राप्त हुए हैं तुम स्वयं ही सोच सकते हो कि उस पुराने मट की चटाई के स्थान पर सुंदर टेबल कुर्सी और तीन खाटों की प्राप्ति कितनी बड़ी उन्नति है हम लोगों ने पूजा के कार्य को बहुत कुछ संक्षिप्त बना दिया है तुम्हारे क्लिम झांझ और घंटे की जो काट छाट की गई है उसे कहीं तुम देख लो तो तुम्हें मुरछा आने लगेगी जन्म पूजा केवल दिन में की गई थी और रात में सभी सुख की नींद सोए थे तुलसी और खोका कैसे हैं तुलसी को अपना काम सौंप कर तुम एक बार कलकत्ते आ जाओ ना किंतु उसमें व्यय अधिक होगा और लौट कर भी तो तुम्हें पुनः वहीं जाना पड़ेगा क्योंकि मद्रास के कार्य को भी तो पूर्ण रूप देना होगा मैं कुछ एक माह के बाद ही श्रीमती बुल के साथ पुनः अमेरिका रवाना हो रहा हूँ गुडविन से मेरा प्यार कहना एवं उससे कहना कि जापान जाते समय हम उससे अवश्य मिलेंगे शिवानंद यहीं पर है और उसकी हिमालय के लिए चीर प्रस्थान की प्रबल इच्छा को बहुत कुछ प्रशमित करने में मैं सफल हुआ हूं। क्या तुलसी का भी यही विचार है मैं समझता हूं कि वहाँ बड़े बड़े चूहों के बिलों में उसकी साध मिट सकती है तुम्हारी क्या राय है यहाँ पर मठ तो स्थापित हुआ है भी मैं हुआ मैं भी अधिक सहायता प्राप्ति के लिए विदेश जा रहा हूँ शक्ति के साथ कार्य करो भारत बाहर एवं भीतर दोनों तरफ से सड़ा मुर्दा हो गया है श्री गुरुदेव के आशीर्वाद से भारत जीवित हो उठेगा मेरा हार्दिक प्यार जानना इति। भगवत पदाश्रित तुम्हारा विवेकानंद तीन कुमारी मेरी हेल को लिखित बेलुरमठ जिला हावड़ा बंगाल भारत दो मार्च अठारह प्रिय मेरी मैंने मदर चर्च को जो पत्र लिखा है आशा है उससे तुम्हारे तुमको मेरा समाचार मिल गया होगा तुम सब तुम्हारा सारा परिवार मेरे प्रति इतना ममतालु है लगता है जैसे कि हम हिंदू कहाँ कहा करते हैं निश्चय ही पूर्वजन्म में मैं तुम लोगों से संबंधित रहा हूँगा करोलपति आविर्भूत नहीं होते मुझे केवल इसी बात का दुख है और उन लोगों की मुझे तत्काल ही बड़ी आवश्यकता है क्योंकि निर्माण एवं संगठन के कार्य में मैं दिन प्रतिदिन जर्झर जर वृद्ध एवं चूर होता जा रहा हूँ यद्यपि हैरियट में अच्छाइयाँ हैं फिर भी मुझे विश्वास है कि नगद गुण के कुछ लाख ही उसको और भी प्रकाशमान बना देते अतः तुम भी वही भूल न करना एक तरुण युगल के पास पति पत्नी बनने के लिए और सब कुछ था महज लकड़ी का पिता इस बात पर अड़ा था लड़की का पिता इस बात पर अड़ा था कि वह अपनी लड़की को करोड़पति के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं देगा यह तरुण युगल हताश हो गया लेकिन तभी एक चतुर विवाह तय कराने वाला उनके रक्षा के लिए उपस्थित हो गया उसने वर से पूछा कि क्या वह दस लाख रुपए मिलने पर अपनी नाक देने के लिए तैयार है उसने कहा नहीं तब शादी तय कराने वाले ने लड़की के पिता के सामने यह कसम खाई कि वर के पास करोड़ों का साम सामान है और शादी तय हो गई इस तरह के करोड़ों को तुम न लेना हाँ तो तुम करोड़पति नहीं पा सकी और इसलिए मैं रुपये नहीं पा सका अतः मुझे बड़ी चिंता करनी पड़ी और व्यर्थ ही घोर परिश्रम करना पड़ा इसीलिए मैं बीमार पड़ गया सच्चे कारण को खोज निकालने के लिए मैंने जैसे तेज़ दिमाग वालों की ज़रूरत होती है मैं अपने पर मुग्ध हूँ हाँ जब मैं लंदन से लौटा तो यहाँ दक्षिण भारत में जब लोग आयोजनों और भोजों में व्यस्त थे और जितना संभव था उतना काम मुझसे निचोड़ रहे थे तब एक पुरानी पैतृक बीमारी उभरी उसकी प्रकृति तो सदा से रही थी किंतु मानसिक कार्य की अति ने उसे आत्माभिव्यक्ति का अवसर देन दिया शक्ति का पूर्ण रास एवं आत्यंतिक अवसाद उसका परिणाम हुआ और अपेक्षाकृत ठंडे उत्तर भारत के लिए मद्रास से तत्काल प्रस्थान करना पड़ा एक दिन के विलंब का अर्थ था उस भीषण गर्मी में दूसरे स्टीमर के लिए एक सप्ताह प्रतीक्षा करना हाँ तो मुझे बाद में ज्ञात हुआ कि दूसरे दिन थ्री बरोज मद्रास पहुँचे एवं अपेक्षानुसार मुझे वहाँ पर न पाकर बड़े खिन्न हुए मैंने वहाँ उनके स्वागत और आवास का प्रबंध कर दिया था उन बेचारों को क्या पता कि उस समय मैं यमलोक के द्वार पर था पिछली गर्मी पर गर्मी भर मैं हिमालय पर भ्रमण करता रहा मैंने अनुभव किया कि ठंडे जलवायु में तो मैं स्वस्थ रहता हूं, लेकिन मैदानी इलाकों की गर्मी में जो ही आता हूं, पुनः बीमार पड़ जाता हूं। आज से कलकत्ते में गर्मी तीव्र होती जा रही है और शीघ्र ही मुझे भागना पड़ेगा क्योंकि श्रीमती बुल एवं कुमारी मैकलाउड इस समय जहां भारत में है अमेरिका ठंड पड़ रहा पड़ गया है संस्था के लिए कलकत्ते के नज़दीक गंगा तट पर मैंने थोड़ी सी जमीन खरीद ली है उसमें एक छोटा सा मकान है जिसमें इस समय वे लोग रह रहे हैं नज़दीक ही वह मकान है जिसमें इस समय मठ है और हम लोग रहते हैं अतः मैं उनसे रोज ही मिल लेता हूं और वे भारत में बहुत ही आनंद प्राप्त कर ही रहे हैं यह महीने के बाद वे काश्मीर का भ्रमण करना चाहती हैं और यदि उनकी इच्छा हुई तो पद प्रदर्शक मित्र एम शायद एक दार्शनिक के रूप में उनके साथ जा सकता हूँ उसके पश्चात हम सब लोग पर चर्चा एवं स्वतंत्रता के देश के लिए समुद्र मार्ग से प्रस्थान करेंगे मेरे कारण तुम्हें उद्विग्न होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यदि बुरा भी होना है तो मुझे उड़ा ले जाने में बीमारी को दो तीन साल लग जाएंगे अन्यथा वह एक अनपकारी साथी के रूप में बनी रहेगी मैं संतुष्ट हूं। कार्य के सुव्यवस्थित करने के लिए ही मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूँ जिससे रंच मात्र से मेरे विलुप्त होने के बाद भी मशीन चलती रहे मृत्यु तो में बहुत पहले ही जब मैंने जीवन का उत्सर्ग कर दिया था तभी विजय प्राप्त कर चुका हूं मेरी चिंता का विषय केवल काम है और उसे भी प्रभु को समर्पित कर दिया है उनको ही सब कुछ ज्ञात है सतत भगवत पदाश्रित विवेकानंद